मंत्र पाठ करेंगे ओन मित्र शन इंद्र बृहस्पति शो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वा प्रत्यक्षं वायमेक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष वे सत्यम वे तमत तदारमत आग तुम आग तो बक्तार शांति शांति शांति सबको साधा मन तो मीमांसा शास्त्र के भूमिका अंतर्गत हमने धर्म के लक्षण को देखा है तो इस मीमांसा दर्शन के अंदर जितने भी वेद संहिता है वो विषय बनता है और वेद संहिता के ऊपर जितने ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी विषयी बनता है इन ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर यानी वेदवांग्मी के आधार पर जो कल्पशास्त्र विरचित है जो वेदांक नाम से प्रसिद्ध है वो सारे शामिल है और कल्पशास्त्र के चार भाग है कल्पशास्त्र के चार भाग एक है श्रौत सूत्रम क्या है श्रौत सूत्रम दूसरा है गृह्य सूत्रम गृह्य सूत्र तीसरा है धर्मसूत्रम चौथा है शुल्ब सूत्र शौद सूत्रम गृह्य सूत्रम धर्मसूत्रम शुल्भ सूत्रम इस प्रकार के चार प्रकार के सूत्र ग्रंथ अनेक अनेक हैं। कोई आप आजारी के नाम पर है तो कोई पारस्कर आजारी के नाम पर है कोई ग्रंथ कात्यायन ऋषि के नाम पर है तो आ कोई गोभिल ऋषि के नाम पर है और कोई आशुलायन के नाम पर है तो ये सारे आचार्य हैं इन सारे आचार्यों ने मिलकर के अपने अपने शाखातर्गत कर्मकांड के विधि विधान को कालानुरूप एडिट किया क्या किया एडिटिंग किया तो मोटे तौर पर कहने पर इन ग्रंथों के रचयिता आचार्य जो मैंने कहा कि कात्यायन आदि हैं परंतु तो कात्यायन आदि का जो विधान है ये अपूर्व नहीं यानी दुनिया में सबसे पहले बार कात्यायन ही इन कर्मकांड की व्याख्या कर रहे हैं विधि विधान कर रहे हैं ऐसा नहीं वे भी परंपरा अंतर्गत एक कड़ी है समझ में आ गया ना तो अपने को इस परंपरा के कड़ी मानते हुए ही लिखते हैं जैसे पतंजलि जी के योग सूत्रों के ऊपर व्यासा महाराज का जब भाष्य है उस भाष्य को जगह जगह पर देखिए था च उत्तम बोल करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही तथा उक्तम ऐसे ही कहा गया है मतलब अपने कथन के बारे, बारे में नहीं है क्योंकि उसमें जो उक्तम जो होता है वजध में कदा प्रत्यय है कदा प्रत्यय जो होता है बहुतकालिक कृदंध है कदा प्रत्यय भूतकाल अर्थ को बताने वाला कृत प्रत्यय है इसलिए एक कृद्ध रूप है कौन सा उक्तम अर्थ क्या होगा कहा गया है तो अपने कथन के बारे में नहीं कह रहे परंतु तो अपनी परंपरा में अपने जो पहले जीवित जो पीढ़ी है जो अनुभवी है जिसकी चौदना है उसके बारे में है तो मीमांसाकर का तात्पर्य यही होता है जैसे कि अपने धर्माचरण में हम अपने गुरु को महत्ता देकर बिठाते हैं और अपने गुरु से हम कृतज्ञ हैं अपने गुरु के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है तो अपने गुरु को उनके गुरु पर भी इस प्रकार की श्रद्धा होगी श्रद्धा होती है और उनके गुरु को उसके पूर्व गुरु के प्रति श्रद्धा होती है श्रद्धा क्यों होती है क्योंकि गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास किए बिना ये धर्म है ये अधर्म है हम नहीं जान सकते जीवन में हम स्वयं अनुभव करके जानेंगे सोचेंगे तो अनुभव तो आएगा परंतु इस अनुभव के विश्लेषण के लिए हमारे पास कोई सामग्री नहीं होगी तो कोई कहेंगे वेद को पढ़कर के हम समझेंगे तो वेद को पढ़ने के लिए यह जो शक्ल है ये अमुक अक्षर है कौन बताएगा नहीं गुरु को नहीं मानेंगे तो कौन बताएगा और इस अक्ल वाले इस अक्षर को ऐसे उच्चारण करना चाहिए कौन बताएगा इसलिए अक्षर को अक्षर के उच्चारण को लिपि के लिखने पढ़ने को सभी को लेकर के हमारे पास प्रामाणिक एकमात्र आशय हमारे गुरु है या हमारे माता है या हमारे पिता है या हमारे आचार्य है सारे तो गुरुस्तानीय है ना भी तो गुरुस्तानी ये है इसलिए कहा हमारे गुरु के सिवा धर्म के आचरण में संस्कृत होने में हमारा कोई प्रामाणिक आश्रय नहीं है और ईश्वर को तो हम जानता नहीं ईश्वर को हम नहीं जानते क्यों क्यों भी? क्योंकि हम उतने मेधावी नहीं है हमारे अंतकरण उतने परिशुद्ध नहीं है जो जन्म लेते ही हमें दर्शन हो जाए जैसे पहली सृष्टि में ऋषियों को, को दर्शन हुआ था क्यों हुआ था क्योंकि उनसे अंधकरण उस समय पर पवित्र था मलिनता उसमें नहीं था नहीं थी इस कारण से वो तो उनको तो डायरेक्ट ईश्वर से मिला बाद में हम हमारी जो परंपरा को देखते हैं ये परंपरा हमें यह मेधा शक्ति कम होकर कम होकर कम होकर अब क्या है गुरु के अनुशासन के बिना गुरु के बधाए बिना कुछ भी नहीं समझ सकते है, ये हैं यह स्थिति में है हम इसलिए परंपरा के प्रति हमें विश्वास दिखाना ही चाहिए तो मैंने कहा कात्यार्यनादि ऋषियों ने क्या कर दिया इसका एडिटिंग किया निर्माण नहीं किया ये करने का मतलब ये थोड़ा इस समय पर अनुपयोगी है इसलिए उसको इनकलकेट नहीं करेंगे इसको शामिल नहीं करेंगे और क्या करेगा उस समय के समय अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन उसके अंदर करेगा जैसे चरक ने सुश्रू ने किया चरक ऋषि ने और सुश्रूत ऋषि ने किया क्या किया आयुर्वेद शास्त्र के अंदर अपने गुरु के द्वारा जो औषधि जो दिखाई गई है ना और औषधि जब संसार में मिलने में मिलना बंद हो गया तो क्या कर दिया फिर उन्होंने देखा इसके समान गुणवत्ता वाली औषधि कौन सी होगी उसी को ले लेते हैं क्योंकि एक वस्तु के बंद होने पर क्वालिटी में कमी भले रहे तो दूसरे विकल्प तो भगवान बना करके ही पहले को निकाल देता है जिस प्रकार हम देखते हैं एक प्रकार की औषधि मिलना कम हो गया और कल जो रोग था कल की अपेक्षा आज एक नए रोगी की उत्पत्ति हुई तो मूल तो वही है उस मूल के आधार पर वो जब विचारेंगे ना और अपने गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए वो भक्ति से जब उसको लेते ना तो इसके कंप्यूटर है ना ये भगवान की दया से ऋषि परंपरा की दया से क्या है ये कंप्यूटर खुलेगा तो क्या होगा और ये कैसे खुलेगा उस समय प्रेरणा होगी इधर क्लिक करके देखो क्लिक करके देखा वो चीज मिल जाती इसी प्रकार क्या कर दिया इन्होंने इसका संस्करण किया आज जितने भी कृषि ग्रंथ है, मिलते हैं सौद ग्रंथ मिलते हैं धर्म ग्रंथ मिलते हैं ये सारे के सारे परंपरा द्वारा संशोधित करके हमारे सामने उपस्थित कराया ग्रंथ है तो स्वामी दयानंद आए स्वामी दयानंद ने भी क्या कर दिया परंपरा प्राप्त उस ग्रंथ में थोड़ा सा संस्करण किया थोड़ा सा संस्करण किया तो हमारा विषय रहा ये जो चौदना रूप धर्म ग्रंथ है ये पूरे पूरे कल्पशास्त्र के अंतर्गत है कल्पशास्त्र जो है छह वेदांगों में एक है शिक्षा कल्पम निरुक्तम व्याकरणम छंदस ज्योतिष तो कल्प में आएगा कल्प का चार भाग शौद सूत्र गृह सूत्र और धर्म सूत्र शुल्भ सूत्र इसमें देखिए शिल्ब सूत्र को लेंगे हम जब काम करने लगेंगे हमें जगह चाहिए काम करने के लिए जगह को कैसे मापते हैं क्षेत्रफल होता है और किसी चीज को हम भरते हैं उसका वॉलियम होता है व्याप्त कहते उसको वॉलियम को आयतन आयतन आयतन। खनपट अच्छा तो ठीक है ना तो उसके बाद में उसके बाद में कोई हम खंबा डालते हैं उसका क्या हो जाता है ऊंचाई होती है उसमें कुछ बांधते है उसको लंबाई कहता है उसको इस प्रकार हम देंगे तो उसको चौड़ाई कहता है और किसी चीज को इतने तिकनेस चाहिए घन हो जाता है समझ में आएगा ना ये सारे के सारे जो गणित है ये शिल्ब सूत्र का है कहा से निकाला? आ, वो गायत्री ही इसमें कारण है वो गायत्री से वेद मंत्रों को क्लिक करके क्लिक करके देखा इन ऋषियों को क्या मिला ये सारे गणित मिला गणित जब मिला मुझे जब मिल जाता है ना मैं आपको ना बताऊं तो मेरा मस्तिष्क का विस्फोट हो जाता है तो मैं क्या सोचा मैं अभी जब मुझे मिला मैं किसको दू क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है ये भरे रखेंगे ना व्यक्ति पागल हो जाता है समझ में आएगा ना मतुष्क के लिए भार पड़ेगा मतुष्क में टेंशन पैदा करेगा ठीक है ना कभी कभी क्या हो जाता है कोई व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है और हमें मालूम हो गया धोखा देने वाला सोचता है इनको पता नहीं है और धोखा जो खा रहा है वो परेशान होकर के बताए बिना वो नहीं बैठ सकता है क्योंकि धोखे की जानकारी मिलते ही अब मान लीजिए सामने वाला खतरनाक है तो उनको नहीं कहेंगे पीछे से कहेंगे सामने वाला मजबूत है तो पीछे से कहता है तो उसी प्रकार क्या हो जाता है ये ऋषि लोगों ने इस एक गायत्री के द्वारा ही सारे मंत्रार्थों को निकाला ठीक है ना तो ये शिल्प सूत्र वास्तव में गणित है हमारे जो ज्यामिति ज्यामित जितने भी निर्माण होते हैं सब गणित किसमें है जिसको हम यागशाला कहते हैं ये यज्ञशाला कहते हैं कुंड कहते हैं कुंड की आकृति कुंड के परिमाण कुंड के विस्तार कुंड का डट ये सारे के सारे सूत्र का विषय है तो शुल्भ सूत्र के बिना शुल्बसूत्र की जानकारी के बिना हम याग्ञेदी और याग्ञ की प्रक्रिया यत्न पद्धति का अनुष्ठान नहीं कर सकता है और इनका इनका माप सोचेंगे ना देखेंगे ना बहुत विचित्र है बहुत विचित्र का मतलब इतनी सरल है उसमें कोई स्केल पट्टी की जरूरी नहीं पड़ती है वो बोलता है जैसे कि किसी कलश रखना होना वो बोलता है जैसे कि आपके हथेली में जितना बड़ा राउंड है राउंड में गोमई से लिपाई कीजिए हमारे हेरी को देखो ना इतना राउंड है तो इसका मतलब ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा है, अंगुली से करने के लिए बोलते हैं परंतु उसका क्षेत्रफल केवल इतना होना चाहिए अब संविधा को जब मापते हैं तो अंगुल से मापो अपने अंगुल से अलग अलग यजमान के शरीर अलग अलग लंबाई है ऊंचाई है ना तो उसके हाथ देखेंगे तो अलग अलग होगा जनोई बनाने के लिए बोलते है ना तो बोलते हैं अंगुल बोलते हैं देखिए इधर से ये यह यहां तक इधर से इतना मापो तो अलग अलग है जमान के किसी के अंगुली बड़ी होती है ना महेंद्र जी के देखिए तो लंबी होती है ना तो मेरे मेरे में से थोड़ा सा फर्क आएगा ठीक है ना तो इसी प्रकार देखते हैं जो सुजा यानी जो ये जो होता है ना ये कितना चाहिए मुस्टि बांधो मुस्टि बांधने पर एक हाथ यहां से यहां तक जितना आएगा ये हमारे ये शुरुआत का ये लंबाई होती है लंबाई होती है इसी प्रकार क्या हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ ये जो साक्षात यत्न वेदी जो है आध्यात्मिक यजन वेदी जो है ये है आध्यात्मिक यजन वेदी ये है तो जो दरभा बिछाते हैं वो क्या छाती पर जो बाल है ना इसलिए कहा यह ये में अधिकार ऋषि ने पुरुष को दिया का अधिकार पुरुष को दिया और स्त्री को उसमें सहयोगिनी ठहराया तुम असिस्टेंट हो जैसे जैसे इनके कर्म को इनका कर्म पूर्ण हो जाए उसी प्रकार तुम इसके अर्धांगिनी बनकर के सहारा करो कारण क्या था क्योंकि दैविक सृजन की प्रक्रिया में जो माया जो प्रगति होती है भगवान की इच्छा के आधार पर बनती बनती बनती गई उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी माया की माया की इच्छा क्या थी मैं इनके साथ जुड़ करके ये जैसे बताएंगे मैं बनती जाऊँ इसलिए हम देखिए हिंदी में पुरुष शिकायत यही करते हैं पत्नी के बारे में मेरी पत्नी मेरे साथ बनती नहीं मेरी पत्नी मेरे साथ बनती नहीं तो हमारी भाषा को देखिए भारत मूल के इसमें भी वही चमत्कार है वैदिक संस्कृति के साथ आदि सृष्टि के साथ ये परमेश्वर पार्वती के संयोग के समान ये हमारी भाषा भी किसी भी भाषा को लीजिए ये विशेषता गुजराती के अंदर भी दिखाइए दिखाई पड़ेगी क्योंकि यदि गुजराती के अंदर ये विशेषता ना हो यह गुजराती भाषा भारत देश में नहीं, नहीं रहती निश्चित है तो शिल्प सूत्र पूरे गिनित है वापस उसी में आइए और धर्म सूत्र क्या है धर्मसूत्र क्या है हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज नियम अधिकारी और वृत्ति राजा प्रजा राजा मंत्री राजा रानी गुरु शिष्य इनके संबंध में आपस में जो संबंध आचार मर्यादाएं कैसे होनी चाहिए ये क्या है आचार अनुष्ठान है समझ में आ गया ना सामाजिक ये है धर्मशास्त्र तो मनस्पृति को देखिए मनस्पृति के अंदर अग्निहोत्र करने के लिए विधान किया साथ साथ में आचार्य को ऐसे प्रणाम करो ये भी बताया आचार्य को ऐसे प्रणाम करो जो बोलते हैं ना ये अग्निहोत्र का अंग नहीं है स्मृति एक धर्म ग्रंथ है।, है एक आचार आचार है। इस आचार के अंदर सामाजिक उन्नति के लिए पारिवारिक उन्नति के लिए, राष्ट्रीय उन्नति के लिए जितने भी बातें होनी चाहिए सारी बातें होती है और ये मनस्मृति क्या है ये भी एडिटिंग इस इसके भी एडिटिंग होता है कालाकाल में समाज के जो स्वभाव धीरे धीरे बदलता है ना वह बदलने के अनुरूप क्या करेगा आपके नियमों में अमेंडमेंट करेगा कानून को अमेंड करेगा तो बाद में क्या होगा अमेंडमेंट जो होता है यह मजबूत हो जाएगा उसका जो मूल जो क्लोज है कमजोर रह जाएगा वो कमजोर नहीं है क्योंकि मूल जो मेन जो मेन क्लॉज जो होता है ना वो मेन क्लॉज अमेंडमेंट के बिना समझ में नहीं आएगा इसलिए क्या है जो अमेंडमेंट लाते हैं ना वो अमेंडमेंट ही उस समय समाज में प्रचलित तो होता है क्योंकि प्रचलित तो होने के लिए ही धर्म को बचाने के लिए ही वास्तव में अमेंडमेंट लाता है तो ये धर्म ग्रंथ हो गया तो धर्म का धर्मुस्मृति जो होता है अधिकांश अधिकांश इस धर्म ग्रंथि की व्याख्या है इसलिए उसको हम धर्म का मूल आचार अनुष्ठान के मूल क्योंकि एक पीनल कोर्ट उसको मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए सुप्रीम कोर्ट से पूछिए तो वास्तव में क्या है वहां बहुत सारी धाराएं ये मनुस्मृति के आधार पर ही बनी हुई है आज भी वही चलती है और वहां जो प्रमाण कोटि में जो प्रमाण दे रहे हैं ना न्याय दे रहे हैं ये न्याय प्रणाली में ये मीमांसा शास्त्र के सैकड़ों लोक न्याय आज भी कोर्ट में विद्यमान है उसके प्रणाली में उसके कार्यवाही में आज भी ये मीमांसा के सैकड़ों में लोकन्याय विद्यमान है समझ में आ गया ना एक उदाहरण देता हूं सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केसेस है बहुत सारे हैं ना लगभग 20 साल बैठेंगे तो अभी खत्म जैसे नहीं होता ऐसे ऐसे केसेस है और मान लीजिए आज हमारे संविधान के संबंध में एक नए विवाद छेड़ेगा ना तो कोई कोर्ट में जाएगा ना तो बाकी सारे केसेस को साइड में रख करके ये कोर्ट क्या करेगा यदि हमारे वो जो लिटिगेशन जो होता है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल उसमें यदि कोई प्रेमा फैसी है तो सबसे पहले विचार के लिए वो केस लेता है ये कौन सा न्याय है ये का, ये का का सूची कटा न्याय है सूची न्याय बाकी बाक, बहुत बड़े लंबे लंबे केस है उसकी कार्रवाई चाहिए नहीं उसके लिए क्या है लंबी कार्रवाई से ही वो सुलझेगा और ये जो केस आया है ये कीन है सूक्ष्म है, है उसको सबसे पहले लेते हैं और ये केस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ा है इसलिए क्या करेगा बाकी केसेस को साइड में रख करके उसको पहले लेता है तो उसमें कहा जैसे एक लोहार के जिसको उनका घर है ना वहां हम जाते हैं तो इसने एक, एक ने एक बहुत बड़ा बर्तन बनाने के लिए ऑर्डर दिया उसके चार दिन के बाद में हम एक सुई बनाने के लिए वहां गए तो जब सुई बनाने के लिए ऑर्डर देने के लिए जाते हैं ना उस समय ये लोहार क्या करता होगा आ, वो बड़े पात्र के निर्माण में होंगे के ऑर्डर मिलते ही क्या करेगा वो बर्तन के काम को वो बंद करेगा बंद करके हमारे सुई का काम जल्दी करेगा क्यों हाँ एक सुई के काम दस मिनट या आधा घंटे में हो जाता है और बड़े बर्तन का काम वो महीने लगेगा ठीक है ना तो दो ग्राहक आए तो क्या है यह सु को बना करके नहीं देंगे ना तो पात्र बनाने तक उनके पेंटिंग ऑर्डर दो होगा दो होगा तो आधा घंटा में बना करके देखेंगे ना देंगे ना तो पेंटिंग में तो हमारे सिर पर भार एक ही होगा समझ में आगे ना? आ गई ना उसी प्रकार दुकान में जाते हैं हम मास में मान लीजिए किराना स्टोर से हम पर्ची देकर के सामान लेते हैं उसके बीच में हमने देखा हमारे घर में जलाने के लिए मैचेस नहीं है तो बच्चे को भगाया तो बच्चे को देखते ही उनका सामान ले रहा था लिस्ट के आधार पर तो दुकानदार क्या है हम ये नहीं कहते पहले आप वो करो फिर मेरे से पूछो कोई कहता है नहीं हम खुश हो जाता है तो क्या है मैचेस अच्छा पचहत्तर पैसा बाकी पच्चीस पैसे को मिठाई लेकर जाओ नहीं तो क्या होगा दुकान में भीड़ होगा ये बच्चा भी कुछ उठाएगा जेब में कर भी सकता है तो इसका मतलब अपने धर्मुक को बचाने के लिए क्या करेगा एक माचिस के लिए जो आएगा ये एक सिगरेट सिगरेट के लिए जो आएगा उसके काम को नहीं तो क्या होगा सारे पेंडिंग में करके सारे भीड़ हो जाएगा दुकान के सामने इसलिए क्या कर दिया सूची कटाह न्याय मीमांसाकार ने मीमांसा में बताया ये मीमांसाकार जयमिनी के कोई खोज नहीं परंपरा से आई हुई ये ज्ञान है इस ज्ञान की परंपरा को पीछे पीछे करेंगे तो ये भगवान के न्याय ऐसे ही होगा इसलिए स्वामी दयानंद जी ने कहा ईश्वर की आत्मा के अनुरूप चलना उसके निषेध के विपरीत न चलना यह धर्म है मीमांसा के आधार पर बताया तो हम आएंगे धर्म सूत्र में उसके बाद में आएंगे हां समाज की व्यवस्था मजबूत कब होगी मजबूत कब होगी जब घर हमारे देश का जो इकाई है ना वो इकाई है घर हमारे देश की मजबूती घरों में है प्रत्येक घर हमारे राष्ट्र के ईंट है उस गृहस्थ के अंदर अग्नि रहनी चाहिए अग्नि क्यों रहनी चाहिए ताकि इंट पके इंट क्यों पकना चाहिए क्योंकि इस इंट से ही हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो हम सब ईंट हैं, हमारे अंदर अग्नि होनी चाहिए पत्नी के अंदर अग्नि होनी चाहिए बच्चों के अंदर अग्नि होनी चाहिए इसके लिए अग्निहोत्र के सिवा क्या हो सकता है बताइए हमारे अंदर अग्नि तत्व की जागृति हमारे मन के अंदर होनी हो तो अग्निहोत्र नाम की क्रिया के सिवाय और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है इसको सुबह जलाओ इसको शाम को जलाओ उस अग्निहोत्र की अग्नि में हम पकेंगे और कठोपनिषद को पढ़कर देखिए न चिकेता को यमाचार्य ने क्या बताया स्वर्ग के प्राप्ति साधन अग्नि क्या है बताया और इंट क्या है बताया उस ईंट कैसे धरना है बताया ठीक है तो ईंट को धरना जो है यह एडजस्टमेंट नहीं इंट को पकाने में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इंट को पकाने में मैनेजमेंट चाहिए एडजस्टमेंट में मैनेजमेंट में क्या भिन्नता है एडजस्टमेंट में क्या है और कोई चारा न होने के कारण हम झुक जाते हैं ठीक प्रदीप न होते हुए भी हम बोलते हैं ठीक बाद में एडजस्टमेंट बड़े विस्फोट में पहुंच जाएगा झगड़ा में मुकदमा में पहुंच जाएगा श्री शास्त्र कहता है हम एडजस्टमेंट नहीं तो मुख तुम्हें इसको मैनेज करना है मैनेज करते वक्त हमें पता होता है यह वस्तु इतने है, इसकी क्षमता इतने है, ये इतने भार को उठा सकते हैं ज्यादा भारत देगा तो यह टूट जाएगा तो एडजस्टमेंट में हमारी बुद्धि ठीक ठीक सीधी काम करती है तो बुद्धिमत्तापूर्वक हम इसको क्या करते हैं इसका विन्यास करते हैं घर में कैसे विन्यास करेंगे बेटा तुम पढ़ लो पढ़ने के बाद क्या है खाने को खा लो उसके बाद में तुम्हारी गाड़ी आएगी ड्रेस पहन करके खड़े हो जाओ तुम पढ़ाई के लिए चले जाओ एडजस्टमेंट नहीं है मैनेज करता है क्योंकि बच्चे का काम क्या है पढ़ना उसको पढ़ाई के लिए मौका देना उसके लिए प्रबंध करना उसको समय पर भेजना और पत्नी यह शिकायत नहीं करती है कपड़ा आप क्यों नहीं धोते नहीं भाई तो हम तो बाहर जा रहे हैं तो हम बाहर जाएंगे समय पर हमारी शक्ति का विनियोग वहां होना चाहिए जिसके द्वारा वेदन मिलकर के हम खा रहे हैं तो हम वहां जाएंगे तो ये कहने की जरूरी नहीं है यहां क्या करेगा घर के अंदर पके हुए प्रत्येक इंट को बच्चे पक रहा है पढ़ाई के लिए भेज रहा है और अग्नि मिलेगी उसको हम गृहस्थी पुरुष है काम करने के लिए धर्म के आचरण के लिए समाज को सेवा देने जा रहे हैं समाज हमारा ख्याल रखता है दोनों है ना हम सेवा दे रहे हैं समाज हमारा ख्याल रखता है तो समाज की सेवा करते हुए वो सेवा में हम पक्के पक्के होंगे वहां पर भी क्या है हमें अग्नि मिलती है उस अग्नि में हम पकते हैं और पत्नी पत्नी स्वयं घर के अंदर कर रही है हर रोज वही काम पात्र मांजना कपड़ा धोना मोड़ना रखना झाड़ू पौजा करना कंधाल नहीं लगता जिसको जो, जिसके अंदर एडजस्टमेंट हो, जहां होगा ना वहां कंधाल लगेगा जहां मैनेजमेंट होता है वहां आनंद आएगा इसलिए मैनेजमेंट का कोर्स चला रहे हैं बीबीएम बोल करके बहुत सारे तो तो बहुत सारे टेक्निक्स निकाले हैं कहां से निकाला उनके बाप के घर के नहीं ये सारे सारे के क्या सारे क्या है शास्त्रों में, के के में अंग्रेजी पढ़ रहा है इसलिए ये उसको नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं भगवान की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी के जानने से कोई कमी आती है क्योंकि अंग्रेजी आती है विदेशी भाषा है इसलिए भगवान का दर्शन नहीं होगा तो इसी प्रकार क्या है गृह सूत्र जो होता है गृह कर्मों में अग्नि कैसे जलानी चाहिए उसमें क्रियाएं कैसी करनी चाहिए इस गृह कर्म का वैदिक कर्म से क्या संबंध है सामाजिक कर्म से क्या संबंध है इसकी व्याख्या गृह सूत्रों में होता है समझ में आएंगे ना इसका मतलब समाज अलग है घर अलग है पर तो घर में और समाज में एक सामंजस्य है घर में प्राइवेसी होती है और समाज में पब्लिसिटी होती है इसलिए घर का काम सारे रहस्य नहीं होता कुछ काम रहस्य है कुछ काम परस्य है ठीक है और इधर आएंगे आगे सबसे पहले सूत्र का नाम है शौद सूत्र शौद सूत्र ये शौद सूत्र क्या है भगवान की सृष्टि रचना है ना भगवान की सृष्टि रचना को समझाने के लिए भगवान की सृष्टि रचना को समझाने के लिए एक नाटक वेदी जो रचाता ना यह है शौद कर्म अग्निहोत्र से लेकर के अश्वेधक जो कर्म है ये शौद कर्म है अग्निहोत्र क्या नहीं अग्निहोत्र गृह कर्म नहीं परंतु गृहस्थी को अग्निहोत्र करना चाहिए और प्रत्येक याग पद्धति में गृहस्थी को ही अधिकार है क्यों क्योंकि मैनेजमेंट भगवान के सृष्टि को समझने की जरूरी ग्रहस्थी को ही होती है क्योंकि भगवान के सृष्टि की अनुरूप समाज को चलाने वाला गृहस्थी है और गृहस्थ के नियम में और वन के नियम में अंदर है गृहस्थ के समाज के नियमों में और वन के नियम में अंदर है राजा किसी से नाराज होता ना उस व्यक्ति को समाज छोड़ना पड़ता है वो कहां जाकर के रहेंगे जंगल।, जंगल में पुराने जमाने में समाज में कोई डाकू नहीं रहता था ये डाकुओं का शरण क्या था जंगल, जंगल था क्या कारण था क्योंकि छिपने के लिए जंगल बहुत मात्रा में आज जंगल में भीड़ हो रहा है जंगल को क्या है हम खत्म कर रहे हैं <coughs> तो इसमें ये नियति है जितने आबादी बढ़ेगी जंगल खत्म हो जाएगा आबादी जितने कम रहेगी जंगल उतना ज्यादा रहेगा तो ये सारे डाकू लोग जंगल में जाकर के रहते थे उसके बाद में जंगल खत्म होने लगा तो क्या करने लगा तो किसी को कोई एकांत स्थान में भेजते थे पहले पहले एंडमान में भेजते थे कालापानी आप आला देखे होंगे कालापानी एक द्वीप है कहा लक्ष समूह के अंदर तो वहां पर भी क्या है इनको वहां भेजते हैं वहां डालता है तो ये जो शौद कर्म है ये सऊद कर्मों को जानना गृहस्थी के लिए बहुत अनिवार्य है कि इसको करने वाला यजमान गृहस्थी है कराने वाले पुरोहित गृहस्थी है ब्रह्मचारी को इसके साथ न गृही कर्म में न शौद कर्म में ब्रह्मचारी को कोई और ब्रह्मचारी का गुरुकुल कहा होना चाहिए हाँ जंगल में नहीं बोला गांव से दूर होना चाहिए यानी सामाजिक देखभाल के बाहर होना चाहिए गांव से दूर का मतलब सामाजिक नियम के बाहर तो राजा क्या करते थे राजा क्या है गुरुकुल को ऑटोनॉमी देते थे क्योंकि तुम्हारे जो गुरुकुल है हमारे हुक्म में नहीं और गुरुकुल के जो भूमि है इसके लिए तुम टैक्स नहीं देना और कोई मदद चाहिए तो मांग लेना हम देंगे बिना टैक्स के और हम हम आपको दे रहा है इसलिए हम हस्तक्षेप करेंगे नहीं करेंगे और जैसे राजा का हस्तक्षेप विद्यालय में नहीं होता था तो ये ग्रस्थी माता पिता के भी हस्तक्षेप कहा नहीं होता था वहां क्या था दो ही पक्ष है एक गुरु एक शिष्य आज देखिए एक पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बोल करके क्यों क्योंकि गुरु भी निकम्मा निकले विद्यार्थी भी निकम्मा निकले हम ग्रस्ती भी अब इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया बीच में हम हस्तक्षेप बीच बीच में क्योंकि एक दूसरे के प्रति विश्वास कम होता है ठीक है और दयान ने लिखा पुरुषों को पुरुष पढ़ाए स्त्रियों को स्त्री पढ़ाए तो क्या है आजकल क्या है? ये सेक्स एजुकेशन देते वक्त लड़के मिक्सर क्लास में पुरुष अध्यापक देने में शर्म करता है और लड़के वाले क्लास में टीचर्स को पढ़ाने में शर्म करती है और मान लीजिए इसके अनुरूप करेंगे तो लड़कियों को स्त्री पढ़ाएंगे तो वहां शर्म नहीं आएगा पुरुषों को पुरुष पढ़ाएंगे तो शर्म नहीं आएगा जिसमें अराजकता ये सेक्शुअल हरासमेंट या अराजकता होती है ना ये नहीं होती ठीक है इसी प्रकार क्या है ये जो शौद सूत्र जो होता है बिल्कुल भगवान के सृष्टि को समझाने के लिए सृष्टि नियम का अनुकूल क्या है इसके लिए भगवान की सृष्टि को समझो तो भगवान की सृष्टि को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ को हम आश्रय के रूप में ले तो वेद के सिवा ब्राह्मण ग्रंथों के सिवा उस भगवान के सृष्टि को समझने का ग्रंथ हमारे पास नहीं सकते ग्रंथ हमें नहीं देंगे शब्द विद्या हमारे पास ना हो वेद हमें ना सुनाए वेद हमें ना पढ़ाए तो क्या नहीं होगा केवल जगत को देखते देखते देखते किसी को ख्याल नहीं होगा यदि ऐसे ख्याल होता तो आ, तो स्कूल कॉलेज आदि की जरूरी नहीं पड़ती थी ना हम स्वयं ज्ञान संसार को देख करके पर, आ, तो ब, कल मैंने मंत्र बताया था न न जहाति पश्यति वहां कहा ये वेद मंत्रों को तुम पढ़ते रहो रेटा मारते रहो इतने से काम नहीं कर रहे, रहेगा यदि भगवान को देखना चाहिए तो देवस् काव्य पश्य का मतलब देख भगवान ने जो सृष्टि की रचना की उसमें गृहस्थ कैसे होता है इंटो की रचना कैसे होती है इंट कैसे पकता है पकने के बाद इंट को कैसे डरते हैं जोड़ने के लिए कैसे लगाते हैं तो ये सारी जो बातें होती है ना शब्द विद्या के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के हमें शब्द विद्या का महत्व समझ में आएगा इसलिए जयमिनी मुनि बोलते हैं मीमांसा दर्शन के अंदर अग्निहोत्रम जुहुयाद स्वर्ग कामहा स्वर्ग की कामना वाले व्यक्तियों व्यक्ति तुम क्या है अग्निहोत्रम जुहुयात तो अग्निहोत्रम का मतलब हमें पता लगा जुहुयात का मतलब है करे होम करे, करे। स्वर्ग का महा की कामना वाले ये हो गया ना शब्द और मैंने जिसकी व्याख्या की वो भी शब्द है अर्थ क्या है की कामना वाला इसका अर्थ क्या है अपने अंदर देखो हम सुख चाहते हैं सुख चाहते हैं ना यही की कामना वाला अर्थ है सुख चाहता है ये चाह हमें मालूम है इसलिए पूछते ना आपको क्या चाहिए कई जाते वक्त कोई ऐसा नहीं पूछता ना आपको क्या, क्या, क्या नहीं चाहिए ऐसे नहीं पूछते ना पर तो सारे लोग चाहिए और देखिए हम किसी से पूछते ना केम छो कैसे हो है ना तो हम क्या उत्तर सुनना चाहते हैं ठीक है ठीक है ये उत्तर सुनना चाहते हैं ना या या ये बिल्कुल खराब है ये सुनना चाहते हैं नहीं नहीं चाहते हैं ना उसी प्रकार देखिए मनस्पृति में कहा जब ब्राह्मण आएगा कुशलम पृछा कुशलम क्या ना कैसे पंडित जी है सब कुछ पढ़ पढ़न पाठन सब ठीक चल रहे हैं ना कुशल देखना क्योंकि ब्राह्मण जो होता है विद्या वाले होते हैं विद्या वाले होने के कारण पाप से दूर रहता है उसके जीवन में कुशल की प्राप्ति हाँ ब्राह्मण जो होता है ज्यादा मुक्त होता है ब्राह्मण जो होता है अपेक्षाकृत ज्यादा मुक्त होता है क्योंकि विद्या उसी के पास है वो लालच नहीं उसके अंदर पक्षपात नहीं उसके अंदर बुराई करने की आ, का आदत नहीं तो व्यक्ति क्या होंगे वो वो कम कम से कम साधनों से साधनों जिएंगे पदार्थों बर्बाद नहीं करेंगे और क्या करेगा वो सब कुछ अपने ईश्वर के चरण में समर्पित करेगा तो बिल्कुल हल्का रहेंगे ना रेलवे कहते हैं आप अपने सामान को ब्रेक वागन में डालो और आराम से यात्रा करो हम क्या करते हैं हाँ अभी भी रेलवे इतना पैसा ले रहा है हैं क्या है लगभग क्या है छ फीट लंबा बर्थ प्रोवाइड करता है रेलवे उसमें एक सामान्य व्यक्ति इधर सबसे मोटा कौन है ठीक है ना आप हो ना यहां सबसे मोटा आप हो आप भी इसमें बहुत आराम से सो सकते हैं और व्यक्ति इतने सामान लेकर जाते हैं ना बेगवागन में नहीं डालते ठीक है ये ये जो चीज रेलवे क्यों देती है हमारे शरीर को स्वस्थ रहकर के बिना बीमारी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए रेलवे प्रबंध करता करता है करता है ना तो बाद बाद में में क्या होगा बाद में हम क्या करेंगे हमारा इतना बड़ा सूटकेस है उसको सिर के नीचे रखेंगे एक बैग इधर रखेंगे अंदर में क्या होगा जैसा लगेगा जैसे कि सोते हैं न करवट ले सकते है उसमें केवल सीधा ही लेट सकते हैं धीरे धीरे क्या होगा ऊपर होगा ना धीरे धीरे खून का प्रवाह कहाँ आएगा इस तरफ आएगा बाद में कमर में दर्द होगा कमर सीधा भी नहीं कर सकते हैं, अंत में क्या है वहां जाने के बाद बीमार हो जाते हैं तो चार दिन छुट्टी और दवाई का खर्च रेलवे को लेना तो फिर देखिए बीमारी आते वक्त हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है प्रत्येक बीमारी के समय पर हमारे प्राण शक्ति के ऊपर आघात आता है कितना भी दवा खाए कितने भी बढ़िया भोजन खाए यह जो प्राण शक्ति का मिला जो आघात है ना सो वर्ष की कम करेगा। वो सौ वर्ष के आयु को कम करेगा और जब पीड़ा होती है ना व्यक्ति मानसिक व्यथा भी अनुभव करता है लक्ष्मण जी से पूछिए इन्होंने कहा हजारों रुपया खर्च कर दिया घुटने के लिए अभी भी ठीक नहीं हुआ पैसा तो गया, गया। ठीक है ना अब मैं उनको कहा आप केरल आइए वहां क्या है थोड़ा इलाज आपका करेंगे ठीक हो जाएगा समझ में ना अब आज करेंगे तो मन मन मन के मन से ये स्वस्थ होंगे और प्राण शक्ति के ऊपर आघात नहीं आएगा अब हम ये चाहता है ये कम यदि चार साल भी क्यों ना हो ये ज्यादा जीवित रहे उस समाज को फायदा होगा ना इसी तो प्रकार हम देखते हैं जो ये रेलवे में हम क्या करते हैं पैसा बचाने के लिए इस प्रकार करके क्या है वहां जाकर के बिल्कुल दुख इसके तो इधर क्या है ना ये भगवान के सृष्टि नियम के अनुकूल चलना चाहिए इस सृष्टि नियम के अनुकूल चलने के लिए क्या हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ इस दर्शन भी हमें होना चाहिए तो क्या होना चाहिए तो ये ब्राह्मण जो होता है ना ब्राह्मण जानवान होने के कारण उसका बोझ कम होगा ब्राह्मण ज्यादा स्वतंत्र होंगे और जो स्वराज्य की जो बात है ना जितने ब्राह्मण को मालूम होना चाहिए उतने अन्यों को मालूम नहीं होता ठीक है ना फिर क्षत्रिय जो होता है कभी कभी पक्षपात रहित तो है परंतु उनमें रागद्वेश है जो स्तुति करेगा उसको अपना आत्मी बना देगा जो विमर्श करेगा शायद उसका गला भी काटेगा और रागद्वेष के वशी बोध है महाभारत को देखिए कृष्ण जी के अंदर थोड़ा सा रागद्वेष था ना मक्खन के प्रति बचपन में और राजा बने उस समय भी थोड़ा रागद्वेष था क्योंकि सुदामा को अपने मित्र मानते थे ना उसके बाद में देखिए जब रागद्वेष उनके वश में आ गया वो क्या कर दिया गद्दी ही छोड़ दिया गद्दी छोड़ दिया बाद में गिद्दी को प्राप्त करने की कितनी मौका थी परिद्धि को स्वीकार नहीं किया और किंग मेकर बन गया किंग मेकर कौन है जैसे किंग मेकर हुआ आज भी देखिए ये इलेक्शन होगा ना ये आईएएस ऑफिसर्स का बहुत खेल चलेगा ब्यूरोक्रेसी का ठीक है ना अब राजा को कौन राजा बने ये ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगा समझ में आएंगे ना वो कुछ ना कुछ अंदर से खेलेगा और मान लीजिए कोई अपने बिना पसंद के हो जाएगा तो जनता तो राजनीति वाले को बोलते है ब्यूरोक्रेसी को नहीं बोलते ब्यूरोक्रेसी तो अंदर सुरक्षित रहता है तो वास्तव में क्या है श्रीकृष्ण जी ने किंग मेकर बना चाणक्य ने किंगेकर बना स्वयं राजा नहीं बने क्योंकि उन लोगों ने ब्राह्मण द्वेष को वशीभूत अपने वश में करके वो ब्राह्मण के धर्म को इसलिए कृष्ण जी महाराज ने शब्द लिया तो जरूर दूंगा जिसको मारना है उसको मारने के लिए आचना तो दूंगा प्रेरणा तो दूंगा मैं प्रेरित हूं मैं चौदना हो कैसे चंद्रमा का जैसे सूर्यमा प्रेरणा है चंद्रमा के प्रकाश से ही सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है उसी प्रकार अर्जुन जो चंद्रवंश के जो राजा है ना उसको सूर्य रूपी कृष्ण ने प्रेरणा दी और चंद्रमा में हम एक कलंक दिखाई देता है सूर्य को देखो कुछ दिखाई नहीं देता और उधर ब्लैक होल है और अलग बात पर तो आपको दिखाई देती है नहीं ये देखिए अपने बस की बात कहना साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया बताया उन्होंने चित्र खींचा यह तो देखिए हमारे दर्शन नहीं है हमारे लिए क्या है वो टेस्टामेंट है है वर्बल है। उसकी परीक्षा करनी चाहिए पर तो अपने भगवान ने जो दिया उससे देखिए सूर्य को न शाम को न सुबह न मध्याने में कोई कलंक सूर्य में श्री दयान जी ने क्या लिखा इस दर्शन के आधार पर लिखा जिनमें से लेकर के मृत्यु तक कोई पाप श्री कृष्ण ने नहीं किया कलंग किसमें है कलंक चंद्रमा में है इसलिए क्या कर दिया और ये लड़ाई नहीं करते ना तो चंद्रमा के ऊपर कलंक और बढ़ता था तो श्री कृष्ण ने क्या बोला अनारजिष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम तुम्हारे पूरे जन परंपरा को तुम्हारी ये प्रवृति ये पलायनवाद क्या करेगा नष्ट भ्रष्ट कर देगा और राम को देखो वो सूर्यवंशी है क्योंकि दशरथ ने तो जंगल में जाने के लिए कभी नहीं कहा जब बात अंदर से ही आने लगी अपने पिता के वजन को पूरे करने के लिए मुझे जंगल जाना ही एकमात्र रास्ता है राम ने क्या कर दिया कोई बहाना बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया सारे लोगों ने बहाना बनाने के लिए राम को क्यों ज्यादा कहे दशरथ के आठ मंदिरों में एक थे जाबाली जाबाली ने भी जंगल में जाकर के समझाया तुम वापस जाओ क्या है यह बात अब पिता भी मर चुके हैं और पिता के नाम बचाने के लिए तुम जंगल आए हो तो राम ने क्या बोला पिता के आज्ञा के पालन करने में मुझे मजा आता है मुझे आनंद आता है मैं हल्का होता हूं समझ में आ गए ना कौन है ये पिता दशो दिशा, दिशा में रथ चलाने वाला एक ही समय पर ये कौन है ईश्वर ही है ये वास्तव में रामायण कथा के अंतर्गत जो दशरथ जो है वह ईश्वर ही है और राम जो है वो सूर्य ही है लक्ष्मण जो है लक्ष्मा किसको कहते हैं, लक्ष्मा ऐश्वर्य को लक्ष्मा कहता है न का मतलब नहीं जिसकी अपनी लक्ष्मा ऐश्वर्य नहीं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं उसको क्या कहता है लक्ष्मण कहता है हा अब जब भी ये जो लक्ष्मण है ना बिना विज्ञान से राम के पास आकर के बगता ना गुस्सा में भी बोलते है ना ये मैं इसको खत्म ही करूंगा तो राम बोलते शांत रहो लक्ष्मण वो सूर्य उनको प्रेरणा देता है ठीक है ना तो रामायण में भी एक राम एक लक्ष्मण और महाभारत में भी एक लक्ष्मा देने वाला एक स्वयं लक्ष्मण जिसकी न हो ठीक है ना ये के दोनों प्रकार से चित्र बना के रखा ये क्यों रखा क्योंकि जो व्यक्ति स्वामी दयानंद ने लिखा जो वेद को पढ़कर के धर्म को नहीं जान सकते परंतु वेद की व्याख्या को सुनकर के धर्म को जानो वेद के पठन पाठन की, की परंपरा खत्म हो गई तो परंपरा को जिंदा रखने के लिए वाल, वाल्मीकि ने रामायण लिखा व्यास ने महाभारत लिखा तो उसकी प्रतिज्ञा क्या है इसके द्वारा मैं वेदार्थ को प्रकाशित करता हूं ये दोनों की व्यासा महाराज और की शुरू में ये है। हमारे इतिहास के साथ हम वेदार्थ को तो ये व्यक्ति के इतिहास मान करके कैसे चल सकते हैं ये वेदार्थ के प्रकाशन के लिए उन्होंने ये दोनों ग्रंथ लिखे हम कम से कम वैदिकवादी इसको इस रहस्य को जानना चाहिए तो उसके बाद में फलश्रुति बताया इस प्रकार इस प्रकार इसके चरित्र को रोज पड़ेगा उस चरित्र का विज्ञान उसके अंदर बैठेगा उस विज्ञान से जो परिपूर्ण होकर के उससे प्रेरणा लेकर के जो काम करेगा ये रामराज्य दूर की बात नहीं स्वामी दयान जी ने तो अखंडा चक्रवर्ती राज्य के लिए जगह जगह पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जगत जगह पर और देखिए हमारे कर्मकांड के अंदर सबसे बड़ा कर्म कौन सा है ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले सोमयाग है क्योंकि शांति किसको चाहिए ब्राह्मण को चाहिए तो सोमयाग करके सोम रसु को पी करके सोमयाजी हो जाता है वो सोम से यजन करने वाला होता है यानी परिपूर्ण शांति से सब कुछ भगवान को समर्पित करने वाले होते हैं वो जाएंगे मुक्ति में संन्यास धर्म के द्वारा वह मुक्ति में जाएंगे और दूसरा क्या है राजसूय राजा ये चाहता है मैं निष्कंठ होकर के बिना शत्रु वाले होकर के शत्रुओं के ऊपर जीत पा करके क्या है राज्य पालन और इस राज्य के अंदर मेरी लक्ष्मी और मेरा यश चमके तो उसके लिए कहा वाचपे नहीं तो राजस् युधिष्ठ ने किया था युदिष्ठ से कराया था श्री कृष्ण जी उसने अर्घ्य दिए थे ये किसमें आया ये हमारे ये मीमांसा का विषय है ये शौद सूत्रों का विषय है इसलिए दयान जी ने दयान जी ने लिखा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत अब देखिए आर्य समाज इसलिए जीवित नहीं रहा है क्योंकि दयान जी की इच्छा के अनुरूप अश्व अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंध जो याग है उसको जानने की हमने करने की बात तो बहुत दूर की है ना उसको जानने की बात तक हमने नहीं की और बाद में जानकारी हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि दुनिया को यह ब्रांडी हुई आर्य समाज कोई नई विचारधारा है बल्कि स्वामी दयानंद जी ने क्या माना यह कोई नई विचारधारा नहीं मैं कोई इस नए सिद्धांत देने के लिए नहीं आया हूं फिर क्यों आया हो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक यह किसका नाम है यह परंपरा का नाम है ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक परंपरा परंपरागत परंपरा प्राप्त ऋषियों ने जिस बात को कही है मैं आज की भाषा में मैं उसको केवल दोहरा रहा हूं मैं उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए जा रहा हूं पुनराख्या कर रहा हूं बस ये कोई नया सिद्धांत नहीं है परंतु हम अपने प्रवृति के द्वारा क्या सिद्ध कर दिया हम कोई नए सिक्ट है हम उस परंपरा के नहीं है सिर्फ परंपरा के परंपरा जैसे ऐसे खाएंगे ना बोलता है ना यह अवैध है पर कैसे खाएंगे बताओ सिर्फ परंपरा में तो कमी तो रही परंपरा में दोष तो आया परंतु परंपरा की सारी बात को दोष मानने के लिए काम बताया स्वामी दयान जी ने सायना भाषी को माना मानते हुए उन्होंने कहा उसके भाषी में एक कमियां है उन कमियों को दूर करने के लिए मैं नया भाष्य जी ने ये कभी नहीं कहा सायन ने जो लिखा है ये पूरा गलत है कहीं बताया <coughs> फिर स्वामी शंकराचार्य जी के विषय में ध्यान जी बोलते हैं स्वामी शंकराचार्य जी की बहुत प्रशंसा करने के बाद उन्होंने एक छोटे वाक्य में लिखता है बहुत कॉमन तरीके से खंडन किया क्या खंडन किया यदि ये अद्वैत शंकराचार्य जी का निजी सिद्धांत होता तो वो वैदिक नहीं है अवैदिक है ये वेद के परंपरा से हट करके है समझ में आएगी ना इतना ही बताया और कुछ बताया अन्य के बारे में कैसे तीक्ष्ण तीर उन्होंने लगाया लगाया ना पर ये शंकर के पास आया और देखिए यह भौतिकवादी नास्तिक है ना नास्तिक नास्तिक लोगों का खंडन किया बहुत नरमी से किया क्योंकि उनको पता था आज एक बच्चा नास्तिक यदि बनता है तो हमारे विपरीत आचरण को देख के बनता है यदि हमारे आचरण धर्म के आधार पर होता तो नास्तिक का नाम तक इस संसार में नहीं होता बौद्ध मध क्यों उत्पन्न हुआ जैन क्यों उत्पन्न हुआ अवैधिकता को देख करके ही वैदिकता में जैसे जैसे अवैधिकता उनको देखने लगा तो उन्होंने क्या कर दिया थोड़े अपने रास्ते को मोड़ दिया वो परंपरा से अलग नहीं हुआ जैसे कि एक बेल देखा ना एक बेल एक बेल इस प्रकार बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कहीं कोई रोग आ जाता है ना तो तुरंत देखना वो रोग के तुरंत पीछे एक नया स्प्रोट आएगा एक बेल के पीछे एक नया स्प्रोट आएगा वह स्प्रोट क्या करेगा दूसरा बेल डाइवर्ट होगा उसी प्रकार देखिए एक वस्तु इस प्रकार स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है जो होता ना उसकी पद्धति को देखिए उसके सिद्धांतों को मूल रूप से देखिए आजकल जैन इसकी व्याख्या करने के लिए समर्थ नहीं है पर जो हम वैदिक दृष्टि से देखेंगे तो वैदिकता उसमें भी है कल यादव जी बोल रहे हैं हमारे सृष्टि संभव जैनियों के संग्रहालय आलय में है और किसी के संग्रहालय में वैदिक सृष्टि संबंध नहीं है पर जैनों के संग्रहालय में है ठीक है ना और शिवादि की देखिए जैन का कंसेप्ट देखिए शिवादी की जैनों में शिवादि की पूजा होती है शिव की मूर्ति होते शिव की धाराएं होती है और जो तंत्रशास्त्र जो है ना ना ये तंत्रशास्त्र का मूल भी ये जैनागम है और तंत्रशास्त्र का विश्लेषण करके देखिए ये सारे के सारे का संबंध अपने उपनिषद से है क्यों उपनिषद से हुआ क्योंकि कर्मकांड में हमने हिंसा मिला दिया इसलिए जैनियों ने क्या कर दिया कर्मकांड को पूरा पूरा बंद कर दिया जैनियों ने वैदिक कर्मकांड को अपनी परंपरा में पूरा पूरा बंद कर दिया क्योंकि में में लिखा है यह पशुपुराडस डालो और डालने के लिए उनका अंतरात्मा सहमति नहीं करते पर में किसी को मारने की बात नहीं आई है ना इसलिए उन्होंने अपने पद्धति को वो के आधार पर रिलाइट कर दिया ऐसे जैनागम हुआ ठीक है ना तो ये सारी के मैं ये किसके बारे में शौद सूत्र के बारे में बोल रहा हूं भगवान की सृष्टि को जाने भगवान की सृष्टि को जनाने के लिए ही अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध तक यानी गृहस्थी अपने व्यक्तिगत जीवन को सृष्टि निम के अनुकूल बितावे अपने परिवार को सृष्टि नियम के अनुकूल बितावे अपने समाज को सृष्टि के अनुकूल बनावे और अपने राष्ट्र को अपने विश्व को सृष्टि नियम के अनुकूल लेके जाए इसके विपरीत जो भी शक्ति आएगा उसको दबाओ उसको इसके लिए समादान भेद दंड चार उपायों को दिया इस प्रकार क्या है अपने राज्य को शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण ये चार ही समाज के अंदर रहने वाले हैं ठीक है ना तो ये चारों वर्ण मिलकर के क्या करते हैं ये पूरे पूरे संसार को भगवान के सृष्टि नियम के अनुकूल अनुकूल कर्म करते हुए सृष्टि नियम के अनुकूल चल, चलाते हैं यही वास्तव में चादुर वर्ण का रहस्य है क्योंकि सब व्यक्ति सब काम नहीं कर सकते हैं के आधार पर व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं फिर दूसरा क्या हो जाता है कुछ काम ऐसे होता है जिसमें स्किल ज्यादा चाहिए कुछ काम ऐसे होता है उसमें स्किल चाहिए पर उतना नहीं चाहिए स्किल चाहिए नहीं भी चाहिए उसको सेमी स्किल बोलते हैं और कुछ काम ऐसे होता है उसके लिए जिसमें सूक्ष्म बुद्धि और अंधकरण की पवित्रता चाहिए जिसको हम कहते हैं स्किल्ड वर्क वह एकाग्रता चाहिए वहां क्या है पूरे विषयों से अपने मन को स्किल्ड वर्क किसको कहता है जहां पूरे विषयों से अपने मन को हटा करके निश्चित विषय पर लगा करके बहुत कीन की उसके डेप्थ में जाकर के करना ये स्किल्ड वर्क है तो इस स्किल के आधार पर क्या कर दिया जो वैश्य का काम है ना वो कोई स्किल्ड वर्क नहीं है क्षत्रिय का जो काम है वो सेमी स्किल्ड है और ब्राह्मण का काम है स्किल्ड स्किल्ड है है है तो इसी प्रकार क्या है? फिर क्या फिर कर दिया उसके नीचे जो भी आएगा वो सबको क्या कर दिया आप अपने अपने योग्यता के आधार पर उसमें ज्यादा योग्य है वो ब्राह्मण के असिस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि कोई साइंटिस्ट का असिस्टेंट बनना चाहिए तो उसमें भी बुद्धि चाहिए ना मदद करने वाले को उसी प्रकार शूद्र को कहा तुम इसके साथ जुड़ जाओ खाली नहीं बैठना खाली बैठेंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे इसलिए तुम इसके साथ रहो साथ में रहने से क्या होगा धीरे धीरे धीरे धीरे उनके साथ मिलते मिलते मिलते इनका एक जो भाग है ना धीरे धीरे रंग बदलेगा रंग बदलेगा समझ में आ गया ना तो उसी प्रकार क्या है शूद्र को अन्य वर्णों में अपग्रेड करने के लिए ही अन्यों के साथ जुड़ करके काम करने के लिए सेवा देने के लिए बोला आज तो देखिए पूरे सेवा का ही माहौल हम ईश्वर से सृष्टि नियम से बहुत दूर होकर के चलते हैं फिर भी देखिए हमारे जीवन में अधिकांश जो बातें होती है सृष्टि निम के अनुकूल है इसलिए हम जीवित है इसका पूरे पूरे वेद से अलग नहीं है अब इसलिए उसकी जो शास्त्रीय जो समीक्षा है हो कल्प के की जो हो तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह जल्दीबाजी में हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इस कल्प सूत्रों में से कुछ संदेह निकलता है कुछ भ्रांतियां निकलती है कुछ रहस्य में समझ में नहीं आ रहा है तो सागर जैमिनी ने क्या कर दिया जितने भी वेद मंत्र जितने भी ब्राह्मण ब्राह्मण मूल जितने भी कर्म के विधान शास्त्र उसमें कोई संदेह हो उसमें कोई आपका अविश्वास हो इस संदेह को इस अविश्वास को हम चर्चा से इसको नेगोशिएट करेंगे इसके लिए क्या करना चाहिए इन शास्त्रों की जो विधि विधान है ना इसकी मीमांसा होती है मीमांसा का मतलब इसकी विवेचना इसलिए इसको कहते हैं विवेचना शास्त्र यानी मीमांसा यह विवेचना शास्त्र है ठीक है ना तो विवेचना के बिना उसके सच को मिथ्या को हा कुछ बातें होती है मुख्य कुछ बातें होती है गौण है ना एक पैकिंग होता है ना देखिए एक संस्कार विधि है इसमें गौण कौन सा है ये ये गौण है और ये, ये भी गौण है मुख्य क्या है इसके बीच में जो होता है ये मुख्य है तो ठीक है ये गौण है तो फिर फाड़ दो फाड़ दो तो फाड़ेंगे तो क्या होगा जो मुख्य बात है वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो बिगड़ने लगेगा अब इसलिए कोई कहते हैं आचमन नहीं चाहिए वो गौण है अंग स्पर्श नहीं चाहिए गौण है अब देखिए इसके बिना हमारी कर्म पद्धति आगे क्या होगा आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा हम बोलेंगे जी ये मंत्र है इसका अर्थ तीन मंत्र है ना उसको छोड़ देंगे ये मनसा परिक्रमा क्या है हम तो एकाग्रता के लिए जाए फिर मन को दौड़ाना क्यों ये भी गौण है अंत में क्या होगा सब गौण हो जाएगा हाँ। दीला, दीला। हाँ। आपने देखा ना ये पत्ते गोभी है ना तो दुकान में जाएंगे कोई ग्राहक नहीं आया पर एक दिन में सूख जाएगा काला पड़ जाएगा अगले ग्राहक आते वक्त ऊपर से एक और लेर निकालेगा अंत में वो लाए थे दस किलो अंध में अंदर में देखेंगे ना आठ किलो भी नहीं होगा सारे सारे निकल जाता है और ये प्याज होता है ना प्याज को छीलते जाइए ये है को देखते हुए इस आचमन आदि का परित्याग नहीं।, नहीं करना है हो सके तो क्या है ये चंदन जो होता है ना चंदन क्योंकि अपने जो चक्र स्थान है ना ये चक्र स्थान को Uh, क्या हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए चंदन लगाते वक्त क्या होगा सूखने के बाद कुछ नहीं होगा चंदन का और चंदन लगाने से आयुर्वेद शास्त्र में ये बताया है आंख में मोतिया नहीं आएगी आवश्यक और सिर्द का दर्द होता है ना दर्द के लिए भी चंदन का लेब करना और साथ साथ में देखिए चंदन के लेब से क्या हो जाता है चेहरा सुंदर हो जाता है जो पिम्बल्स आदि आती है ना उसके लिए रक्त रक्तचंदन अपने करने के लिए बोलता है और कोई निशान आएगा ना कभी दबाने से कोई निशान आएगा रक्त रक्तचंदन के लाल चंदन के लेब से वो ठीक हो जाता है तो इसी प्रकार क्या एक आयुर्वेद की दृष्टि में और दुकान आदि में जो भी पूजा सामग्री रखी है ना ये तो मूर्ति के मूर्ति में ही लगाना चाहिए इस मूर्ति में क्योंकि उसमें क्या हो जाता है रिएक्शन होता है बहुत सारे केमिकल्स मेला उसमें होता है हाँ। जहां तक मैंने एक गिस्कर के हर रोज गिस्कर के लगाने की बात है वो कर सकते हैं ओम सहना सहन भुनकोहै ओम शांति शांति शांति, शांति ही,